नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं महाराष्ट्र से हैं आप विशेष पुणे में रहते हैं और मैकेनिकल से आप जुड़े हुए हैं और एक ऐसे विशेष कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते जहाँ पर आप सेल्स को देखते हैं तो आइए आज हम लोग जैसे कि इनसे बातें करेंगे और साथ ही साथ आप स्पिरिचुअल नॉलेज भी अपने पास रखते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान से भी जुड़े हुए हैं तो वो भी जर्नी आपकी हम लोग सुनने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से प्रदीप जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू भाई जी जी जी प्रदीप जी कैसे हैं आप आ, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया जी जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आपका प्रोफेशन क्या है और आपने पढ़ाई वगैरह क्या किया है थोड़ा सा अच्छा, अच्छा लगेगा मेरा नाम प्रदीप बावचे है मैं बेसिकली लातूर लातूर से हूँ महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है लातूर करके नहीं, नहीं। तो वहाँ पर मैंने टेंथ किया उसके बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया बारसी से वो तीन साल का रहता है उसके बाद फिर मैं पुना आ गया हायर एजुकेशन के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कम्प्लीट करने के लिए तो वहाँ मैंने चार साल बीई की और उसके बाद फिर एमबीए किया एम बी इन मार्केटिंग एंड आईटी टी तो उसके बाद फिर मैंने जॉब ज्वाइन किया मैकेनिकल इंडस्ट्री में तो अभी ऑलमोस्ट मुझे बारह तेरह साल हो गए उसमें और आ, मैं उसमें अभी एज ए रीजनल मैनेजर महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता हूँ महाराष्ट्र का रीजनल मैनेजर हमारी टीम है और पूना में हम लोग सेट हैं अभी तो सब कुछ ठीक है हुँ हुँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो मैं चाहूँगा कि अब जैसे कि ब्रह्मा संस्थान से भी आप जुड़े तो कैसे जुड़ना हुआ आपको ब्रह्मा कुमारी से एक्चुअली क्या हुआ मैं पहले से मतलब टेंथ तक या फिर डिप्लोमा तक कहे कि मैं बहुत ही छोटे गांव से हूँ मुझे याद है कि हमारे गाँव में तो मतलब अभी भी सेवन तक ही स्कूल है तो एट से लेके फिर बाहर स्कूल में जाना तब तक तो, तो सब कुछ ठीक था लेकिन जब मैं पूना आया तो फिर होता है ना कि गांव के बच्चे फिर वो आ, जैसे पुणे जैसे बड़ी सिटी में आए पुणे मुंबई मुंबई तो फिर वहाँ पे इंग्लिश मीडियम एक्सेंट वो सब आ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा एग्जाम में तो मार्क्स सब कुछ ठीक थे लेकिन अंदर से उतना कॉन्फिडेंस कम था कि हम लोग ये नहीं कर पाते जैसे शहर वाले करते तो इंजीनियरिंग में भी ठीक ठाक हुआ वैसे सब कुछ हो गया जॉब भी लग जाए प्लेसमेंट हो गई कॉलेज की तरफ से जॉब भी लग गई लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि जॉब बहुत डिफरेंट है और इंजीनियरिंग में तो उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा सिखाते हैं तो और कॉरपोरेट लाइफ बहुत अलग है। होती है स्ट्रेसफुल लाइफ होती है और वहाँ पे ग्रो करने के लिए आपको बहुत बहुत मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है आ, फिजिकली मेहनत तो सब ठीक है लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रेस स्ट्रेस लाइफ होती है बिल्कुल बिल्कुल तो धीरे धीरे मैं देखने लगा कि जैसे जैसे आगे जा रहा था तो आठ दस साल तो मतलब 2010 में मुझे जॉब लगा लगा तो हुँ, तो एक साल बहुत ज़्यादा टेंशन होने के लिए। हुँ, हुँ, आ, और धीरे-धीरे सब डिप्रेशन की तरफ जाने लगा। हुँ, हुँ, हुँ, तो मुझे याद है कि 2016 में तो मैंने मतलब आ, को भी दिखा लिया मेंटल अच्छा। तो उसके लिए <laughs> तो फिर वो ट्रीटमेंट भी एक साल मेरा चला अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मुझे फिर उससे कुछ आ, खास फर्क नहीं ऐसा अनुभव होता था हाँ हाँ हाँ तो क्या होता था कि जैसे वो जब तक मेडिसिन है तब तक वो ब्रेन को थोड़ा सा सुस्त कर देता था तो, तो नींद आती थी तो फिर धीरे धीरे मैं स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर दिया मतलब बहुत दिनों से मैं करता था, था पहले से जैसे कि भगवत गीता पूरी पढ़ी हुई थी बिल्कुल बिल्कुल तो उसका भी थोड़ा सा मनन चिंतन करता था आ, तो उसमें से श्री कृष्ण मेरे फेवरेट थे क्योंकि वो जन्म होने से पहले उनके पीछे बहुत कुछ होता है ना उनका जन्म ना ही हो इसके लिए कंस ने क्या क्या किया फिर वो जन्म होने के बाद क्या हुआ हर बार वो भागना पड़ा ना यहाँ से तो फिर वो मेरे आ, हीरो थे उस समय के कि अगर भगवान को इतना होता है तो हम लोग तो साधारण आदमी लगता था तो फिर ऐसे करते करते फिर मैंने मेडिटेशन का आ, स्वामी विवेकानंद का देख लिया अच्छा बुक्स पढ़ता था फिर श्री श्री रविशंकर का वो कोर्स भी कर लिया मेडिटेशन का उनका जी बेसिक कोर्स कोर्स फिर उसके बाद एडवांस भी फिर रामदेव बाबा का बहुत कुछ किया लेकिन जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था तो ऐसे ढूंढते ढूंढते मोबाइल पर एक दिन मुझे वीडियो मिला कि सिस्टर शिवानी का था कि आपका खाना आपके आपका आपकी जिंदगी बदल सकता है तो वो बेसिकली वो भोजन का कैसे चार्ज करते हैं उसके बारे में था सब कुछ तो मैंने सुना मैंने देखा और सुना कि यह तो पहली बार मैंने सुना है ऐसा ऐसा तो कभी होता नहीं बिल्कुल तो मैं सा हम लोग तो साइंस से रिलेटेड थे ना तो मैंने सोचा फिर इतना सब कुछ क्या है कि और एक ट्राई कर लेते हैं हुँ, हुँ, हुँ. <laughs> तो मैंने फ़ोन किया वो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में तो वो दिल्ली को फ़ोन लगा दिल्ली को हु. तो दिल्ली में फ़ोन किया मैंने सिस्टर शिवानी से बात करनी है बोला तो उन्होंने कहा कि आ, आप कहाँ से हो पुणा से हो तो फिर उन्होंने कहा मैंने बोला मुझे राजूक मेडिटेशन कोर्स करना है उसमें तो उन्होंने बोला कि पूना में भी आप कर सकते हो बहुत सारे सेंटर्स हैं पूना में तो आप वेबसाइट पे जाओ आपको बहुत कुछ मिल जाएगा तो मैंने ऐसे मोबाइल पे सर्च किया तो लिस्ट ही आ गया उसमें से नहीं, नहीं। और घर के बाजू में सेंटर था तो मेरा कोर्स हो गया फिर शुरू हो गया उधर अरे वाह और पहले एक दो दिन में ही मतलब जो खुशी हो रही थी ना कि सब कुछ एक्सेप्ट हो रहा था मन मन और बुद्धि दोनों एक्सेप्ट कर रहे थे कि जो भी कोर्स में सिखाया जा रहा है ना बहुत खुशी हो रही थी बिल्कुल बिल्कुल और आ, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा था कि मतलब इवन दूसरे तीसरे दिन बहुत सारी बातें बताते हैं ना कोर्स में छापना पालना बिना उसके बारे में भी मतलब बुद्धि एकदम क्लियर थी लाइन और दिन भर खुशी रहती थी और मन में वो चिंतन चलता था दिन भर कोर्स का और मैं ऐसा पहला था कि जो मुरली से मैंने कहा कि मुझे सुबह ही कोर्स करना है सुबह छः बजे सात बजे मुरली से पहले क्योंकि सुबह मूड फ्रेश होता है तो फिर अटेंड किया मैंने पूरे सात दिन एक भी दिन उसमें मिस नहीं हुआ और आ, फिर मेडिटेशन धीरे धीरे सीखा और आ, जो जो भी कुछ डिप्रेशन वो सब था ना एक डेढ़ महीने के अंदर वो पहले मुझे था ही नहीं ऐसे लगने लगा मतलब योग में इतनी बाबा की मदद मिली और शुरू में तो योग आ, मतलब उतना जुड़ता नहीं था मैं हो, हो नहीं पा रहा था लेकिन करता बहुत था मैं हम्म चलते उठते फिरते बैठते गाड़ी चलाते हुए भी करता था उन गाड़ी चलाते हुए भी कमेंट्रीज़ लगाता था अच्छा तो बहुत अच्छी लगन थी तो दो तीन महीने में तीन चार महीने में ऐसा हुआ कि वो जो कुछ था वो सब कुछ ख़त्म हो गया हंड्रेड परसेंट और उसमें से पहले यहाँ आने से पहले वो मेडिसिन मैंने बंद कर दिया ना तो ऐसे होता था कि ब्रेन हैंग हो जाता था वो जब तक मेडिसिन है तब तक ठीक है उसके बाद मेडिसिन बंद किया ना तो वो भी इफेक्ट होने लगा था तो मेडिटेशन से मैंने वो सब कुछ मतलब दो तीन तीन मैक्सिमम चार पांच महीने में सब कुछ एकदम 100 परसेंट खत्म हो गया अच्छा। मुझे बाद में तो याद भी नहीं आता कि अभी कि ऐसा कुछ हुआ था पास्ट टाइम तो ऐसे करते करते फिर जुड़ गया बाबा से पता ब्रह्मा <laughs> कुमारी से <laughs> सब कुछ पता चला तो तब से अब तक सब कुछ ठीक है जी, जी, जी। बहुत बढ़िया प्रदीप जी बात ही अच्छी बात आपने बताया कि ऐसे ब्रह्मकुमारी से आपका जुड़ना हुआ और आप डिप्रेशन के पेशेंट रहे हैं और काफ़ी लंबा समय तक आप गोलिया भी खाते रहते हैं लेकिन उसके बाद जैसे ही आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ इससे आपने मेडिटेशन सीखा और पहले से एक अंदर थे श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण था और जब कृष्ण के बारे में पता चला तो आपको बड़ा अच्छा लगने लगा और आपने उस चीज़ को गहराई से समझना शुरू कर दिया और इस मेडिटेशन को जो राजोगा मेडिटेशन है उसकी अच्छी प्रैक्टिस आपने शुरू कर दिया और जैसे-जैसे प्रैक्टिस करते आपकी गए आपकी दवाईया कम होती गई अभी तो दवाई लेते नहीं हो गए तीन चार महीने के बाद सब कुछ स्टॉप सब कुछ स्टॉप हो गया, हो गया।, हो गया। अच्छा, फिर दवाई का जो असर था या फिर ऐसा कुछ वापस डॉक्टर को वगैरह दिखाया आपने नहीं, नहीं, उसके बाद में गया नहीं डॉक्टर के पास अच्छा जाना ही नहीं पड़ा जाना ही नहीं पड़ा कभी चलिए एक अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जैसे अभी जो मेडिटेशन वगैरह आप कर रहे हो या ज्ञान में जो बातें आपको अच्छी लगी हो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको मजबूती से मेडिटेशन करने के लिए आकर्षित करता है आ, पहले तो यहाँ पे ब्रह्मा कुमार से कहा जाता है कि आप हो कौन पहले यही हम लोग सब भूल गए ना तो फिर और हमारे पिता कौन है हुँ, हुँ, तो हमारे खुद के अस्तित्व को हम आत्मा है ये समझ लिया और फिर जब परमात्मा बाबा से हम जुड़ गए ना तो फिर जी। मतलब पता चल गया कि बाकी जो कुछ भी कर रहे थे हम तो वो सब तो करने का कोई ये नहीं था उसका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है और फिर इतने सालों के बाद जब हम हमारे पिता से मिलते हैं तो फिर वो प्यार भी रहता है तो उस प्यार भी ने भी। मुझे इतना पकड़ लिया और मैंने भी उनको इतना पकड़ लिया फिर कभी पीछे मुड़ देखा नहीं फिर हम लोग इवन घर में से जो भी देवी देवताएँ थे वो भी हम लोगों ने कोर्स हो गया कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने निकाल दिए पूरे <laughs> तो अभी देवी देवताओं के प्रति आपका प्यार नहीं है ऐसा नहीं प्यार तो है हाँ। लेकिन आ, अभी तो पता चल गया ना हम कौन है हाँ। अब, भगवान तो एक ही है और वो इतने दिनों से हम लोग उनको ढूंढ रहे थे ढाई हजार साल से कितने जन्म लिए होंगे लेकिन हम तो ढूंढ नहीं लेकिन वो उन्होंने आकर हमें ढूंढा तो फिर अभी लगता है कि ये सब तो करना मतलब ठीक है लेकिन आ, लेकिन अभी तो जो मिले हैं उन, उनको ही सब कुछ करना है बाबा के लिए <laughs> सब कुछ करना है <laughs> वहाँ अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि प्रदीप जी आपको जो है जिस सत्य की तलाश थी उस सत्य को आपने प्राप्त कर लिया इसलिए आप देवी देवताओं के बारे में भी आपको सत्य ज्ञान प्राप्त हो गया कि देवी देवताएं अर्थार्थ वो शक्तियाँ हैं वो भी एक गुणों के अंदर भरपूर हैं और उनकी शक्ति और गुणों की पूजा हम लोग करते रहते हैं लेकिन अज्ञानतावश हमें पता नहीं चलता कि ये गुण और शक्ति कहाँ से हम लोग ले कहाँ से ये सोर्स मिला उन देवी देवताओं को भी कहाँ से वो शक्ति प्राप्त हुई जिनका हम अभी तक पूजा करते हैं तो वो सारा नॉलेज आने के बाद आपके जीवन में एक परिवर्तन आ गया और आपको सत्य का बोध होने की वजह से आपने देवी देवताओं के गुण और शक्तियों को अपने अंदर भरने का प्रयास करते हुए उस परमात्मा को आप याद कर रहे हैं जहाँ से देवी देवताएं भी शक्ति प्राप्त कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा लगा आपकी कहानी सुन के और मैं चाहूँगा कि जैसे हिस्टोरिकल जो चीज़ें होती हैं या जो बातें होती हैं उसमें से जैसे कि हम लोग महाभारत की कहानियां सुनते हैं रामायण की कहानियां सुनते हैं या हनुमान जी की बातें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है एक वहाँ पर हम लोग सुनते वक्त हमें एहसास नहीं होता लेकिन मेडिटेशन करने के बाद हमें कुछ एहसास हो जाते हैं तो ऐसे ही कुछ अनुभव आपके पास है मेडिटेशन के तो बहुत सारे अनुभव हैं जी जी और मैं कहूँगा कि बाबा ने बहुत मदद की हर बार में जैसे मैंने अभी कि कहा कि बाबा ने कहा है मुरलियों में जी जी. कि तुम बस मुझे याद करो तो तुम्हारे लिए सोचने का कार्य भी मैं करूंगा तो जब मैं नया था तो मुझे मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता था जैसे मैंने बोला कि कॉमेंट्री लगाना गाड़ी चलाते हो तो, नहीं। नहीं। मैं पहले से करता हूँ और मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ तो मुझे बहुत बार क्या होता है हफ्ते में एक बार आउट ऑफ पोनी जाना पड़ता है बाई कार अच्छा तो कभी नासिक कभी कोल्हापुर कभी मुंबई कभी औरंगाबाद तो फिर मैं एक बार कोल्हापुर से वापस आ रहा था कोल्हापुर गया था मॉर्निंग में सुबह पाँच बजे निकला तो काम ख़त्म करके वापस आ रहा था मैं तो जैसे आ, मेरी आदत है फिर पहले तो कोई भी कार्य करते तो हम बाबा का आह्वान करते हैं बिल्कुल ऑफिस का या फिर गाड़ी चलाते तो भी बाबा का आह्वान करके बोलते कि बाबा आप ही गाड़ी चला लो हम तो आपको याद करेंगे फिर वापस आ रहे थे हाईवे है हाईवे है तो वहाँ पे स्पीड लिमिट हंड्रेड के आसपास है जी जी तो गाड़ी तो ऑलमोस्ट एट्टी नाइन्टी के उसके ऊपर ही रहती है गाड़ी हा, हा, हा। और आ, ऐसे कमेंट्री लगाते सुनते सुनते आ, कभी मन्न चिंतन कॉमेंट्री सुनते ही जा रहे थे कभी कभी मन्न चिंतन मुरली का करते करते नहीं, नहीं। तो क्या हुआ कि सामने आ, आ, सामने एक कार थी आ, आईटिन थी ग्रैंड आईटीन समथिंग कुछ और मेरे पीछे एक दो कारें थी एक बड़ी कार थी वरना हुडाई वर्ना की और फिर आ, मैं तो ऑलमोस्ट नाइन्टी हंड्रेड के स्पीड से सब लोग उसी स्पीड से जा रहे थे लेकिन थोड़ा क्लोज क्लोज जा रहे थे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था और उस सामने वाले कार के सामने वो एक बंदर आ गया नहीं। नहीं। तो उसने उसको बचाने के चक्कर में बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाया उसने और क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला एक्चुअली क्या हुआ उसमें तो जब वो सब कुछ ख़त्म हो गया तब मुझे धीरे धीरे याद आने लगा कि क्या हुआ क्या नहीं तो जब उसने ब्रेक लगाया तो उसकी गाड़ी तो ऐसे घिससे घिस्ते पूरे बाहर निकल गई गाड़ी नहीं, मेरे नहीं, पीछे वाला भी था उसने भी इतने जोर से कस के ब्रेक मारा ना तो गाड़ी उसके तीन लेन है उसमें से हम तीनों भी एक फर्स्ट लाइन में, तो में चल रहे थे तो थर्ड लाइन में चल रहे थे तब वो दोनों निकल के पूरे फर्स्ट लाइन से बाहर हो गए लेकिन मैं जो था मैं फ़ोन पे था ना तो मैं तो याद में था उसमें तो मुझे पता ही नहीं चला तो मैं ब्रेक पता नहीं अवेयरनेस ही नहीं तो ब्रेक कैसे मारूंगा तो उस समय मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि आ, कुछ तो हुआ बाबा आए आप पता नहीं क्या हुआ लेकिन बाबा ने ऐसी मदद की ना कि जो मेरी गाड़ी थी मैंने ब्रेक भी नहीं लगाया मैं 100 परसेंट श्योर हूँ कि मुझे ब्रेक लगाया नहीं मैंने और फिर ऐसा कुछ हुआ कि गाड़ी का ब्रेक लगाया नहीं मुझे पता नहीं गाड़ी तो ऐसे लगी कि मतलब स्टेबल थी हिली भी नहीं बिल्कुल हिली भी नहीं कुछ भी नहीं हो तो ऐसे हुआ कि बाबा ने आकर गाड़ी को पूरा स्टेबल कर लिया गाड़ी जगह से हिले भी नहीं थोड़ी से सेकंड लाइन में चले गए वो लोग तीसरे लाइन में चले गए और जब फिर आ, सब लोग चले गए आगे वो पीछे वाला भी था तो वो जाते जाते मेरी तरफ देख रहा था ऐसे मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ऐसा लगा कि मैं बॉडी में हूँ नहीं उस समय अच्छा अच्छा तो फिर गाड़ी तो उसकी भी चले गई और वो भी चले गए फिर मैं एक सेकंड दस सेकंड के बाद थोड़ा थोड़ा कॉन्शियसनेस में आने लगा ऐसे हुआ कि जैसे कोई हम टीवी पर चैनल चलाते हैं तो एक चैनल स्विच ऑन करते तो दूसरा स्विच ऑफ होता है तो सेम मेरे साथ हुआ वैसे अच्छा अच्छा तो फिर मुझे पता ही नहीं चला कि उसके बाद मुझे पता चला आगे चलने के बाद अरे क्या हुआ और ये लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं ऐसा लगा मुझे फिर एक दो आ, कुछ सेकंड के बाद एक मिनट के बाद पता चला कि कुछ तो आवाज़ हुआ था और फिर वो गाड़ी वाला ऐसा करके देख के चला गया मतलब बाबा ने उधर बचा लिया कि तो ऐसे तीन चार पांच बार तो कम से कम हुआ है बहुत तो बड़ी फिर बाबा की मदद तो हर जगह होती है इवन से जी, जी, जी, जी। तो आ, जब से मैंने यहाँ पे आया हूँ ब्रह्मा कुमार टारगेट के बारे में सोचता भी नहीं हूँ कभी नहीं। <coughs> बस बाबा का आह्वान करके ऑफिस में जाके काम शुरू करता हूँ बीच बीच में बताता हूँ उनको और फिर जैसे अपना योग मेडिटेशन सब कुछ चलता रहता है वैसे करते है तो मेरे टारगेट्स भी जितने हैं उससे ज़्यादा हो जाता है कि बहुत जा, बहुत हर बार मतलब तो उसमें भी जॉब प्रोफेशन में भी जो सफलता है सब कुछ सक्सेस है वो सब बाबा ने बहुत मदद की उसमें और बिल्कुल बिल्कुल जब आ, मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी तो उस समय बहुत बेकार हाल था हमारी कंपनी का <laughs> <चाँचा>। <laughs> मुश्किल से हम लोग थर्टी लैक्स समथिंग करते थे अभी हम लोग वन करोड़ प्लस पर मंथ करते हैं तो बहुत अच्छा बस महाराष्ट्र का वैसे तो ऑल इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स है, आ, लेकिन हम जो करते हैं वो अब बहुत अच्छी सिचुएशन में है अच्छा अच्छा <laughs> चलिए प्रदीप जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया स्पिरिचुअल ज्ञान आने के बाद आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी मुश्किल घड़ी में भी आपको वो स्पिरिचुअल शक्ति का जो है हेल्प मिल जाता है और आपको ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिल जाती हैं तो ये एक मेडिटेशन का प्रैक्टिस का आपने अनुभव सुना और मुझे बड़ा अच्छा लगा और आशा करूँगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हम लोग अपने जीवन में अगर किसी पर्टिकुलर योग मेडिटेशन को अपनाते हैं और एक ईश्वर पर भरोसा रख देते हैं तो वो सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं और साथ में हमें जो है कहीं कही ना कहीं एक हमारी आंतरिक आत्मिक शक्तियां भी बढ़ने लगती हैं और हमारा पूरा जो जीवन शैली है उसमें एक मधुरता आ जाती है जिसकी वजह से हम सेल्स में हैं तो हमारा सेल बढ़ जाता है हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें काम करना हार्ड नहीं लगता हमें आसान लग जाता है क्योंकि आपके अंदर एक पावर आ जाती है उस पावर का इस्तेमाल जो है आपके कार्य में होने लगता है तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस प्रदीप जी ने सुनाया है और मैं चाहूँगा कि आप भी इस मेडिटेशन को यूज़ कीजिए अपने लाइफ में प्रैक्टिस करके देखिए और आप भी प्रदीप जी जैसा जो है शक्तियों का अनुभव करेंगे और आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा यूटर्न आएगा इन्हीं शुभ आशाओं के साथ प्रदीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ अपना अनुभव साझा करने के लिए और आप सभी को भी आने वाले समय में आप भी राज्योग सीख के अपने जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाएँ इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा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 छोड़ फिर दुनिया से गोल एक दिन बिक जाएगा माटी के जग में रह जाएंगे तेरे बोल ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला, ला, ला, ला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 ला yeah. yeah. दे के पीछे बैठी सांवल गोरी के तेरे मेरे मन की डोरी ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे खोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी करम तम सर को झुकाए तू बैठा चाहे यार गोरी ना जोड़ फिर दुनिया से दो दिन बिक जाएगा माटी के जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बो तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो एक दिन बिख जाएगा माटी के रह जाएंगे तेरे को। ला ला ला ला ला ला, ला, ला।, ला, ला।